शांति शांति ही योग को रोकने वाले बाधक तत्वों को लेकर के हमने विचार किया योग के विक्षेप योग के विघ्न उपविघ्न 30वें सूत्र में और 31वें सूत्र में दोनों सूत्रों में विघ्नों की चर्चा हुई व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि कत्व और अनावस्थितत्व इन नौ प्रकार के विघ्नों को लेकर के विचार किया और 31वें सूत्र में चार उपविघ्नों को लेकर के विचार किया दुख दौरमस्य और श्वास प्रश्वास समाधि पाद के तीसवें और 31वें सूत्र इन दो सूत्रों में जिन विघ्नों की चर्चा की है ये ऐसे विघ्न हैं जो योग को रोकने वाले हैं योग के शत्रु हैं योग को होने नहीं देते हैं अब इन विघ्न और उपविग्नों को हटाना है सर्वथा रोकना है कैसे किस प्रकार से इन विघ्नों को हम रोके और रोक करके योग मार्ग में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सके और मानव जीवन जो हमें मिला है इस जीवन को सफल बनाना है मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए जिस योग मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे और उस मार्ग में समस्त दुखों को हटा करके पूर्ण आनंद को जब मानव प्राप्त कर लेता है उस स्थिति में मनुष्य का प्रयोजन पूर्ण माना जाता है अब इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए यहां पर जो विघ्न है उपविघ्न है इनको रोकना है इनको रोके बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे अब रोके कैसे इस संबंध में महर्षि वेद व्यास ने बहुत अच्छी बात कही वो कहते अथ अच्छा एटे विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा अथ अथ अच्छा एटे विक्षेपा समाधि प्रतिपक्ष ये जो विक्षेप बताए हैं विघ्न समाधि प्रतिपक्षा ये समाधि को रोकने वाले हैं समाधि को लगने नहीं देंगे और जब समाधि ही नहीं लगेगी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा तो प्रयोजन पूर्ण नहीं हो पाएगा और ये विक्षेप समाधि के विरोधी है समाधि को रोकने वाले शत्रु हैं बाधक हैं और शत्रु सदा ताकते रहते हैं आक्रमण करते रहते हैं उनको रोकना अनिवार्य है अथ ए विक्षेपाह समाधि प्रतिपक्ष ताभ्यामेव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्या महर्षि वेदव्यास्पष्ट शब्दों में कहते हैं ये विक्षेप हैं समाधि को रोकने वाले शत्रु हैं परंतु इन शत्रुओं को रोका कैसे जाए तो वो कहते हैं ताभ्याम एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम उन्हीं कि नहीं अभ्यास और वैराग्य वैराग्यताभ्याम एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोद्धव्या अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के माध्यम से निरोद्धव्या रोकना है पीछे हमने अभ्यास को लेकर के वैराग्य को लेकर के विचार किया इसी समाधि पाद के तेरहवें सूत्र में हमने यह विचार किया है अभ्यास किसे कहते हैं तत्रस्थितो स्थितो यत्नोभ्यासु सतु दीर्घकाल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि चौदहवें सूत्र में उस अभ्यास को किस प्रकार से करना है इस बात को स्पष्ट किया था और पंद्रहें सूत्र में वैराग्य की चर्चा की किए दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम और वैराग्य दो प्रकार का होता है अपर वैराग्य और पर वैराग्य पंद्रवें सूत्र में अपर वैराग्य की चर्चा की है और सोलहवें सूत्र में पर वैराग्य की चर्चा की है। तो तेरहवें सूत्र से लेकर के सोलवे सूत्र तक अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हुई है और इसको लेकर के हमने लंबी चर्चा की आपके सामने और वैराग्य किस रूप में होता है और संसार के लोग वैराग्य को किस रूप में स्वीकार करते हैं वैराग्य के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया और यहां पर कहा जा रहा है महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये जो विक्षेप हैं जो बाधक तत्व हैं विघ्न हैं ये समाधि के शत्रु हैं समाधि को होने नहीं देते हैं इनको रोकना है तो उसी ही अभ्यास और वैराग्य से इनको रोका जा सकता है और अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है इसलिए वो कहते हैं तत्र अभ्यास उपसंहारन इदम् आहा अभ्यास और वैराग्य में जो अभ्यास है उस अभ्यास का उपसंहार करते हुए इदम् आहा इस बात को कहते हैं क्या प्रतिषेधाथम एक तत्व्यास ये बत्तीसवां सूत्र है तत्प्रतिषेधातम एक तत्व ये जो विघ्न हैं उप हैं ये जो बाधक तत्व हैं शत्रु हैं उन शत्रुओं को प्रतिषेध करना यानी उनको रोकना है क्या करना चाहिए एक तत्व अभ्यास एक तत्व का अभ्यास करना है उन विघ्नों को रोकने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना है एक ऐसा पदार्थ है उसका हमें बार बार अभ्यास करना है सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने सूत्र में वह जो तत्व है उसका नाम नहीं बताया पर इतना कहा एक तत्व का अभ्यास करो महर्षि वेदव्यास ने भी भाष्य करते हुए उस एक तत्व को खोला नहीं है स्पष्ट नहीं किया है कि वो एक तत्व क्या है क्योंकि प्रसंग जो चल रहा है वो उसी का चल रहा है इससे पहले जो कुछ भी कही गई है बातें वो उसी एक तत्व के लिए कही गई इसलिए बार बार उसका नाम नहीं लिया गया अब हमें यह विचार करना है वो एक तत्व क्या है जिसका हमें अभ्यास करना है दुनिया में तीन प्रकार के पदार्थ हैं तीन प्रकार के पदार्थ हैं एक वह पदार्थ है जो जड़ कहलाता है एक वह पदार्थ है जो जड़ कहलाता है नॉन लिविंग थिंग जड़ जो सारा का सारा ब्रह्मांड जिसको हम देख रहे हैं यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड जड़ है चेतनता से रहित है यह एक प्रकार का पदार्थ है और दूसरा हम हैं आत्माएं जीवात्माएं हम स्वयं अभ्यास करने वाले हैं हम आत्माएं स्वयं अभ्यास करने वाले हैं हमें अभ्यास करना है एक तत्व का एक पदार्थ का हम तो अभ्यास करने वाले हैं सारा का सारा ब्रह्मांड जड़ पदार्थ है पर इस ब्रह्मांड का अभ्यास क्या करना है ये तो जड़ है और तीसरा पदार्थ बचता है ईश्वर एक जड़ पदार्थ है और एक मैं स्वयं आत्मा हूं अभ्यास करने वाला हूं और तीसरा बचता है ईश्वर तो यहां पर कहा जा रहा है एक तत्व अभ्यास एक ही तत्व का अभ्यास करना है तत्प्रतिषेधार्थम उन विघ्नों को रोकने के लिए सूत्र में नाम लिया नहीं है, पर प्रसंग उसी का चल रहा है पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था ईश्वर प्रणिधान करने से इन विघ्नों को हम दूर कर सकते हैं विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से होता है और वह ईश्वर कैसा है इसकी भी चर्चा हुई है क्लेश कर्म विपाकाश यही अपरामृष पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम स एश पू गुरु काल नन्वच्छेदात ईश्वर की बात हुई है ईश्वर प्रणिधान करने से जिस प्रकार से शीघ्रता से समाधि लगती है ईश्वर प्रणिधान करने से ये विघ्न दूर होते हैं ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया हमने ईश्वर का किस प्रकार का स्वरूप है और उस ईश्वर को किस रूप में संसार में प्रस्तुत किया जाता है ऋषि क्या मानते हैं वेद क्या मानता है और वर्तमान का संसार क्या मानता ईश्वर को इन बातों पर विचार हमने किया है अब देखिए ये जो एक तत्व अभ्यास हमें करना है जिस ईश्वर का अभ्यास करना है जिस ईश्वर का अभ्यास जब हम करेंगे तो तब स्पष्ट होगा कि वास्तव में ये जो विघ्न है इन विघ्नों को हम कैसे रोकेंगे क्योंकि जो ईश्वर है उस ईश्वर के स्वरूप को जब हम सामने रखेंगे जैसा जैसा ईश्वर है वैसा वैसा उस ईश्वर के स्वरूप को जानते जाएंगे समझते जाएंगे तब हमें यह प्रती होगी कि वास्तव में प्राप्त करने योग्य क्या है मेरे लिए और त्याग करने योग्य क्या है और मैं क्या हूं मेरा क्या स्वरूप है इन सब बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे एक तत्व अभ्यासा एक परमपिता परमात्मा का हमें अभ्यास करना है उसके स्वरूप को सामने लाना है उसके गुण कर्म स्वभावों को समझना है और केवल समझना भी नहीं है समझ करके उसके अनुरूप आचरण करना है उसके अनुरूप अपने आप को बनाना है व्यवहार में उतारना है जैसा ईश्वर है वैसा ही व्यवहार हमें करना है ईश्वर न्यायकारी है तो मैं भी न्याय करूंगा ईश्वर रक्षक है तो मैं भी रक्षा करूंगा ईश्वर दयालु है तो मैं भी दया करूंगा जैसा जैसा ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट किया गया है यदि वैसा वैसा मैं यत्न नहीं करता हूं वैसा अभ्यास नहीं करता हूं तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाऊंगा इसलिए यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है ईश्वर को समझना है ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अपनाना है ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अपना करके उसी रूप में व्यवहार करना है वैसा ही मानना है जैसा ईश्वर है और जब हम अभ्यास करते जाएंगे ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अपने मन में बिठाते जाएंगे तो याद रखिएगा एक बात हमारे सामने आ जाएगी जिस ईश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे जिस वस्तु के संग में रहेंगे उस संगति का प्रभाव हमें प्राप्त होगा जैसा ईश्वर है उस का प्रभाव आत्मा पर पड़ता जाएगा और जैसा जैसा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमारे सामने जिस रूप में आते रहेंगे उसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा हम भी उसी रूप में बनने की यत्न करते रहेंगे प्रयत्न करते रहेंगे हमारा जो पुरुषार्थ होगा ईश्वर के अनुरूप बनने का क्योंकि समानशीलम व्यसनेशु सख्यम ये जो मित्रता है यह समान स्वभाव वालों के साथ में होती है असमान स्वभाव वालों के साथ नहीं होती है हमारी मित्रता जड़ पदार्थों के साथ नहीं हो सकती हमारी मित्रता चेतन ईश्वर के साथ हो सकती है इसलिए जिस रूप में ईश्वर है जैसा स्वरूप ईश्वर का है उसके स्वरूप के अनुरूप हमें जानना है समझना है उसके अनुरूप चलना है ईश्वर के जो कोई भी आदेश है उस आदेश को जानना है समझना है जान करके समझ करके उस आदेश के अनुरूप चलते जाना है जब इस तरह हम करते जाएंगे तो निश्चित बात है हमें ईश्वर स्पष्ट होता जाएगा और जैसा जैसा ईश्वर का स्वरूप हमारे सामने आता जाएगा वैसा वैसा हम व्यवहार करते हुए योग मार्ग की ओर अग्रसर होंगे ये है ततिषेधाथ्यास वनस्पत शांतिर्विश् देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्वं शाति शांतिरव शांति श्याम शांति